वर्ष पूरा होने के बाद पांडव विराट की राजधानी छोड़कर कर नगर में रहने लगे आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए अपने संबंधियों को बुलाने के लिए दूध भेजा बलराम सुभद्रा अभिमन्यु तथा कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उप पलवर पहुँचे दो अक्षोहिणी सेना सहित काशीराज और वीर शैव्य तथा तीन अक्षोहिणी सेना सहित पंचाल द्रुपद भी आ गए उनके साथ शिखंडी द्रौपदी का भाई दृष्ट और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे और कितने ही राजा अपनी अपनी सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए आ पहुँचे सबसे पहले अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा अपने अपने, -अपने आसन पर बैठ गए श्री कृष्ण ने सभी के सामने पांडवों के अधिकार की बात कही उन्होंने दुर्योधन को समझाने के लिए एक दूत भेजने का प्रस्ताव रखा सभी ने इस बात का समर्थन किया बलराम बोले कृष्ण की सलाह न्यायोचित है यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही पांडव अपना राज्य प्राप्त कर ले तो उससे न केवल पांडव बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी बलराम जुआ खेलने में युधिष्ठिर को दोषी मानते थे सातिकी ने बलराम के इस बात का विरोध किया सातिकी के इस विरोध से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए और बोले कि मेरी राय में राजा धृतराज के पास किसी सुयोग्य दूत को भेजना जरूरी है श्री कृष्ण बात को खत्म करने के उद्देश्य से बोले कि हम पर कौरव और पांडव दोनों का समान हक है हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं आए हैं बल्कि हम लोग उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं अब हम वापस चले जाएंगे राजा द्रुपद सभी राजाओं में श्रेष्ठ बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। अतः आप ही दूध को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास भेज दें। अगर दुर्योधन संधि के लिए तैयार न हो तो युद्ध की तैयारियाँ की जाए और फिर हमें सूचित किया जाए इतना कहकर श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारिका लौट गए इधर युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी करने लगे दुर्योधन भी युद्ध की तैयारी में लग गया श्री कृष्ण के पास दुर्योधन स्वयं पहुंचा। उसी समय अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दोनों एक साथ श्री कृष्ण के भवन में पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे अंदर जाकर दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास बैठा और अर्जुन उनके पैर के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और उनका कुशल मंगल पूछा बाद में घूमकर उन्होंने दुर्योधन को देखा और उससे भी कुशल मंगल पूछा उसके बाद उन्होंने दोनों के आने का कारण पूछा दुर्योधन पहले ही बोल उठा हमारे और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है अतः मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ पहले मैं आया हूँ इसलिए पहला हक मेरा है श्री कृष्ण बोले राजन भले ही आप पहले आए हैं किंतु मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं अर्जुन आपसे छोटा भी है अतः पहला हक उसी का बनता है श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ मुड़कर बोले मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है मेरी यह सेना एक तरफ रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा मेरी यह प्रतिज्ञा भी है कि मैं युद्ध में खुद हथियार नहीं उठाऊंगा और न ही किसी से लड़ूंगा तुम भली भांति सोच बताओ कि हम दोनों में से तुम किसे लेना पसंद करोगे अर्जुन, अर्जुन बोले, बोले आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं मैं तो, मैं तो आप, आप ही को चाहता हूं इस, इस बात, बात से दुर्योधन बहुत खुश हुआ और वह श्री कृष्ण की लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना लेकर फूला नहीं, नहीं, नहीं समाया वह खुश होकर बलराम के पास पहुंचा बलराम ने कहा मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं अतः तुम्हारी भी सहायता मैं नहीं कर सकता दुर्योधन खुशी खुशी हस्तिनापुर लौट गया वह मन ही मन सोच रहा था कि अर्जुन कितना मूर्ख है उसने इतनी बड़ी सेना के बजाय निःशक् और सेना कृष्ण को ही चुना इधर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा सखा अर्जुन एक बात बताओ तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया अर्जुन बोले बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हैं अर्जुन की बातों पर श्री कृष्ण मुस्कुराए अर्जुन को उन्होंने प्रेम से विदा किया इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के मामा थे वे एक बड़ी सेना लेकर अपने भांजी की सहायता के लिए निकले जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि यह सेना जहां डेरा डाले वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए शल्य यह सेवा पांडवों की ओर से समझते रहे किंतु जब भेद खुला तो शल्य नैतिक रूप से दुर्योधन का साथ देने के लिए बाध्य हो गए शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने धोखा देकर मुझे अपने पक्ष में कर लिया है युधिष्ठिर बोले मामा जी मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करेंगे मद्र राज ने कहा मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा पर एक बात बता देता हूँ अगर कर्ण मुझे अपना सारथी बनाएगा तो अर्जुन की प्राणों की रक्षा ही होगी उप में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज राज ने दिलासा दिया और कहा जीत उसी की होती है जो धीरज से काम लेते हैं कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है उनके दुष्टता के कारण निश्चय ही उनका सर्वनाश होगा पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों के माध्यम से संदेश भेजकर सात अक्षोहिणी सेना एकत्र कर ली उधर की सेना भी ग्यारह अक्षोहिणी तक हो गई थी युधिष्ठिर के दूत हस्तिनापुर गए थे वे नियत समय पर धृतराष्ट्र के सभा में जाकर बोले युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा अतः वे युद्ध नहीं चाहते, इसलिए समझौते के अनुसार आप उनका हिस्सा दे देने की कृपा करें ष्णु भी यही चाहते थे कि पांडवों का राज्य उन्हें वापस दे दिया जाए किंतु कर्ण को यह बात अच्छी नहीं लगी वह क्रोध में बोला तेरहवा वर्ष पूरा होने से पहले ही पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर लिया है अतः शर्त के अनुसार उन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा कर्ण के इस प्रकार बीच में बोलने के कारण भीष्म क्रोध में आ गए वे बोले अगर हम लोग संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा विश्व की बातों को सुनकर महाराज दत्रास्ट्र बोले कि संजय को दूध बनाकर युधिष्ठिर के पास भेजा जाए संजय को पल युधिष्ठिर की सभा में प्रणाम करके बोले महाराज दत्रास्त्र ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है की हम युद्ध नहीं मित्रता चाहते हैं। संजय की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई वे बोले मैं भी तो संधि ही चाहता हूँ हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे श्री कृष्ण हम दोनों पक्षों के शुभचिंतक हैं। वे जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूँगा तभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर कौरव से संधि की बात करूँगा फिर युधिष्ठिर संजय से बोले तुम महाराज धुतराष्ट्र से प्रार्थना पूर्वक मेरा संदेश कहना कि वे हमें कम से कम पाँच गाँव ही दे दे हम पांचों भाई इसी से संतोष करके संधि करने को तैयार होंगे युधिष्ठिर का संदेश लेकर संजय हस्तिनापुर राजसभा में पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया संजय की बातों को सुनकर भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया राजन आपके पुत्र को कर्ण गलत राय दे रहा है यहां पांडवों के सलहवा हिस्सा के बराबर भी नहीं है ष्ट्र ने विश्व की बातों का समर्थन करते हुए संधि करना ही उचित समझा दुर्योधन संधि की बात को इनकार करते हुए बोला पांडव हमारी अक्षोहिणी सेना देखकर डर गए इसलिए पांच गांव पर ही संतोष कर लेना चाहते हैं, किंतु मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता अब फैसला युद्ध भूमि में ही होगा यह कहते हुए वह सभा से बाहर चला गया इधर युधिष्ठिर श्री कृष्ण ऐसी बोले वासुदेव मैंने तो संदेश भेज दिया है कि केवल पांच गांव से ही संतुष्ट कर लूंगा किंतु मुझे लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले मैंने भी यह निश्चय कर लिया है कि एक बार हस्तिनापुर जाकर संधि की बात अवश्य करूंगा यदि सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि मुझे लगता है कि आपका वहां जाना ठीक नहीं मुझे डर है कि कहीं वह आप पर प्रहार न करते श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुआ श्री कृष्ण सातिकी के साथ शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडव की ओर से दूध बनकर संधि की बात करने आ रहे हैं तब पूर्व ने उनके स्वागत में नगर को खूब सजाया दुर्योधन के भवन से दुशासन का भवन अधिक ऊंचा था अतः धृतराष्ट्र ने दुशासन के भवन में श्री कृष्ण के ठहरने की व्यवस्था की श्री कृष्ण सबसे पहले धृतराष्ट्र के भवन में गए फिर उनसे विदा लेकर विदुर के पास गए कुंती वहीं पर कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी श्री कृष्ण को देखते ही कुंती को अपने पुत्रों की याद आई श्री कृष्ण ने कुंती को समझाया और फिर वे दुर्योधन के भवन में गए दुर्योधन ने उनका शानदार स्वागत किया और उनको भोजन का न्योता दिया श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा राजन जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ वह बिना पूरा हुए भोजन का न्योता देना उचित नहीं है ऐसा कहकर श्री कृष्ण विदुर के पास चले गए वहीं पर उन्होंने भोजन और विश्राम किया उसके बाद श्री कृष्ण और विदुर के बीच आगे के कार्यक्रमों के बारे में सलाह हुई दूसरे दिन दुर्योधन और शकुनी ने श्री कृष्ण को बताया कि महाराज धतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री कृष्ण विदुर के साथ धृतराष्ट्र के भवन में गए और बड़ों को प्रणाम करके आसन पर बैठ गए तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पांडव की मांग सभा में रखी उन्होंने बताया कि राजा पांडव शांति प्रिय है किन्तु वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं आप सही न्याय करके भाग्यशाली बने यह सुनकर धृतराष्ट्र सभा सदो ऐसी बोले मैं तो यही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को प्रिय है इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले मैं चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो अगर ऐसा होगा तो पांडव स्वयं तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत समझाया किंतु दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा दुर्योधन बार बार अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता था उसकी, उसकी इस बात पर, पर, पर श्री कृष्ण को हंसी आ गया उन्होंने पांडवों के ऊपर किए गए अत्याचारों को विस्तार, विस्तार से याद दिलाया यह सब सुनकर दुशासन, दुशासन क्रोधित हो उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया इसी बीच धृतराष्ट्र ने सभा में गांधारी को बुलाया दुर्योधन को भी फिर सभा में बुलाया गया गांधारी ने उसे कई तरह से समझाने के प्रयास किए किंतु उसने भी माँ की एक न सुनी और पुनः सभा से बाहर निकल गया बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों से मिलकर राजदूत कृष्ण को पकड़ने का षड्यंत्र रचा श्री कृष्ण को तो पहले से ही सब कुछ पता था अतः वे उसकी मूर्खता पर हंसे और उठकर कुंती के पास चले गए कुंती कृष्ण से बोली हे कृष्ण अब तुम ही मेरे पुत्र के रक्षक हो। कुंती इस कुलनाशी युद्ध के बारे में सुनकर व्याकुल हो गई। वह अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करते हुए गंगा के किनारे पहुँची जहाँ कर्ण रोज संध्या बंदन के लिए आया करते थे कर्ण ने जब कुंती को देखा तो शिष्टता पूर्वक अभिवादन करके कहा आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँगा कुंती ने कर्ण को असलियत बताते हुए कहा तुम अधीरथ के पुत्र नहीं बल्कि राजकुमारी प्रथा की कोख से उत्पन्न हुए हो हु। तुम सूर्य देव के अंश हो तुम दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने ही भाइयों ऐसी शत्रुता कर रहे हो तुम अर्जुन के साथ मिलकर वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो करण माता कुंती की बात सुनकर बोले मां यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर समझेंगे आज जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं पांडवों के विरुद्ध लड़ूँ मैं असत्य नहीं बोलूँगा अतः तुम मुझे क्षमा कर दो लेकिन हां मैं तुम्हारी बात को भी एकदम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा युद्ध में या तो अर्जुन मारा जाएगा या मैं मारा जाऊँगा तुम्हारे पांच पुत्र हर हालत में रहेंगे अतः तुम चिंता न करो कुंती अपने बड़े पुत्र की बातें सुनकर बहुत विचलित हुई किंतु उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोली तुम्हारा कल्याण हो कर्ण को आशीर्वाद देकर कुंती महल में चली गई। महाभारत की आगे की कथा आप भाग 9 में सुन सकते हैं